राश्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योकी की संस्थान द्वरा प्रसुत है रेडियो बालपत्र का रंगोली गंजोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम कारगुडी की सैर बच्चों तमिलनाडु में एक छोटा सा स्थान है कारगुडी यह स्थान नीलगीरी की पहाड़ियों में स्थित है, कारगुडी की गजशाला में काम करता है भूरे लाल, भूरे लाल महावत है। छुट्टी लेकर गांव आया है भूरेलाल के भाई हरिचंद के दो बच्चे हैं एक का नाम है विमला और दूसरे बच्चे का नाम है मोहन विमला 9 साल की है और मोहन 11 साल का दोनों स्कूल में पढ़ते हैं भूरेलाल की कुछ दिन पहले ही कारगुड़ी में नौकरी लगी है वो नौकरी लगने के बाद पहली बार गांव लौटा तो मोहन ने पूछा चाचा जी जहां आप काम करते हैं वो कारगुड़ी है कहां बेटा कारगुड़ी तमिलनाडु में है वहां हाथियों को पालतू बनाने के लिए गदशाला में लाया जाता है गदशाला जैसे हमारी पाठशाला होती है <laughs> अरे नहीं बेटा नहीं देखो जैसे जहां गाय रहती हैं उसे गौशाला कहते हैं उसी तरह जहां हाथी रहते हैं उसे गजशाला कहते हैं अच्छा, अच्छा। गज का अर्थ होता है हाथी पर हाथी को पालतू क्यों बनाते हैं चाचा जी <laughs> बेटा पशुओं को पालतू क्यों बनाते हैं देखो गाय भैंस और घोड़ा ये सब हमारे कामों में मदद करते हैं करते हैं कि नहीं हां हां करते हैं पर हाथी क्या मदद करता है चाचा जी हाथी हाथी सवारी ढोने के काम आता है अरे हां घने जंगलों में जहां ट्रक और मोटर गाड़ी नहीं जा सकते वहां मोटे-मोटे भारी-भारी लकड़ी के लट्ठे ढोकर लाने में हाथी बहुत काम आता है ये तो बड़े कमाल की बात है हां अच्छा इतने बड़े-बड़े हाथी आदमियों के कहने से कैसे काम करते हैं चाचा जी मैंने बताया ना बेटा गजशाला में हाथियों को सिखाया जाता है उन्हें हमारी भाषा संकेतों में सिखाई जाती है अच्छा अच्छा हां वैसे घटनाओं व्यक्तियों और शब्दों को याद रखने की हाथी में असाधारण योग्यता होती है हम्म हां हाथी को लगभग 27 शब्द सिखाने पड़ते हैं जैसे आ, जैसे घूमो बैठो उठो पैर उठाओ सूंड उठाओ ठोकर लगाओ अरे वाह हाथी तो भाग्यकारी है जो झटपट सारे शब्द सीख लेता है <laughs> नहीं रे नहीं ऐसी बात नहीं है झटपट नहीं हाथी 3 महीने में 10 12 शब्द ही सीख पाता है अच्छा हां हाथी को गन्ने खिलाने का लालच देते हैं और सिखाते जाते हैं <laughs> <laughs> हाथी क्या सिर्फ गन्ना खाता है अरे नहीं बेटा हम गदशाला में हाथी को नमक और गुड़ मिलाए हुए गेहूं और चावल के बड़े-बड़े गोले बनाकर खिलाते हैं अच्छा हां हम ये गोले हथेली पर रखकर हाथी की तरफ बढ़ाते हैं और हाथी उसे अपनी सूंड में उठाकर कrup से अपने मुंह में डाल लेता है हाथी का पेट बस इतने से भर जाता है अरे नहीं बच्चों हाथी लगभग 200 किलोग्राम चारा हर रोज खाता है अरे बाप इतना सारा हां इतना सारा <laughs> लेकिन चाचा जी जंगल में हाथी को पकड़ते कैसे हैं देखो बेटा हाथी को पकड़ने के लिए उसके रास्ते में एक बड़ा गड्ढा खोद देते हैं अच्छा हां और गड्ढे के ऊपर कच्चे बांसों की खपरैल और पत्ते डाल देते हैं ताकि जब हाथी गड्ढे में गिरे तो उसे चोट नहीं लगे फिर चाचा जी फिर फिर जब हाथी वहां से गुजरता है तो वो गड्ढे में फंस जाता है फिर फिर क्या होता है चाचा जी भाई पहले तो हाथी बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है अच्छा हां उसके साथ ही भी उसे बाहर निकालने का भरसक प्रयत्न करते हैं फिर फिर भाई फिर जब हाथी समझ जाते हैं कि गड्ढे में फंसा हाथी बाहर नहीं निकल सकेगा तो वो वहां से चले जाते हैं अच्छा हां और तब हाथी पकड़ने वाले हाथी को पकड़कर गजशाला में ले आते हैं और कुछ ही दिनों में वो हाथी हम लोगों का बढ़िया साथी बन जाता है <laughs> <laughs> अच्छा बच्चों कारगुडी और हाथी की इतनी सारी बातें तो हो गईं अब तुम्हें एक गीत सुनाऊं <laughs> अरे वाह सुनाइए ना सुनाइए ना चाचा जी सुनाइए <laughs> ना ठीक है पर तुम दोनों को मेरे साथ में गाना होगा ठीक है हां हां शुरू करते हैं <laughs> किरेंव करतेज initiatives की झारा और कारेंव आतुन 116 तोबिंद था पिए प्यारा चाचा तक शानके की ततेक्षा की बतास book इससे हैं किरें नहां जाट किरें तो हमाराяться थान किरोने ज़ेंव सहनि होने जग है जआज सम eyes एक कसे दितिकी लेग। प्याट प्या गुडी की गजशाला में रहते हैं देखो हाथी रहते हैं देखो हाथी रहते हैं देखो हाथी तरह-तरह के शब्द सीखकर बन जाते सबके साथी बन जाते सबके साथी बन जाते सबके साथी कारगुडी में रहता है प्यारा प्यारा चाचा हमारा भोले भाले प्यारे हाथी भारी भारी बोझ उठाते भारी भारी बोझ उठाते भारी भारी बोझ उठाते मेहनत करने वाले हाथी मेहनत करके खाना खाते मेहनत करके खाना खाते मेहनत करके खाना खाते हर गुड़ी में रहता है प्यारा प्यारा चाचा हमारा प्यारा चाचा हमारा प्यारा प्यारा चाचा हमारा प्यारा, प्यारा प्यारा चाचा हमारा कार गुडी की सैर अभी आप सुन रहे थे रंगोली के अंतर्गत यह कार्यक्रम परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर विषय संयोजन प्रोफेसर सुरेश पांडे विषय मार्गदर्शन प्रोफेसर सत्यप्रकाश बान्याल विषय परामर्श डॉ जितेंद्र सिंह डॉ अनुप राजपूत तथा डॉ अमरेंद्र बेहरा आलेख डॉ बी आर धर्मेंद्र कलाकार निशा तिवारी बावला कोचर दीपांश कक्कड़ प्रिया गीत सरना और नेहा संगीत एवं गायन संतोष कुमार ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी आलेख संपादन निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन